वेदान दर्शन की बानवेवी कक्षा वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय का चौथा पाठ पिछली कक्षा में हमने सोलहवें सूत्र तक देखा था और सोलहवें सूत्र में उन्होंने बताया था उपमर्दम च कर्मजन्य फल और कर्म का उपमर्द हो जाता है वो नष्ट हो जाते हैं क्षीण हो जाते हैं किसके जो कि ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है परावरे दृष्टे उस परावर परमात्मा को जान लेने पर क्षीण ते कर्मणि उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो प्रसंग ये चल रहा था कि उपासना विद्या कर्म का अंग है या नहीं है कर्म का अंग बनती है तो वो गौण बन जाती है अप्रधान बन जाती है और कर्म प्रमुख बन जाता है तो अंगांगी भाव की दृष्टि से सिद्धांति का ये कथन है उपासना विद्या स्वतंत्र है उसका फल अलग है क्रियाएं उसकी अलग हैं। इसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए उपमर्दम उपमर्दमच इस सूत्र के वाष्य में जी भी ने तो अपने ढंग से लिखा ही है उदयवीर जी ने भी इस बात को वहां उल्लेखित किया है कि जो परमात्मा को जान लेता है उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं यानी जो कर्म किए जा चुके हैं जो कर्माशय है वह क्षीण हो जाता है अब वो कर्मफल नहीं प्रदान करता है वो जी भी ऐसा ही मानते थे इस सूत्र में भी लिखा है और आगे तो कुछ सूत्र भी आने वाले हैं चौथे अध्याय में वहाँ तो सूत्रकार ने भी बहुत स्पष्ट लिखा है उपमर्दमचय को भी उसके साथ में जोड़ देते हैं उपमर्द जो होता है वो मर्दम जो होता है वो विद्यमान चीज का होता है कई जने इसका अर्थ करते हैं खियंत चाच्य कर्माणी यानी वो सकाम कर्म करने छोड़ देता है भविष्य में भावी जो कर चुका है उसका उपमर्द नहीं भविष्य में नहीं करता है। ऐसा अर्थ लेते हैं कई जने उपमर्द जो है किए हुए का हो रहा है विद्यमान जो है उसका उपमर्द होता है वो कर्म फिर फल नहीं देते समाप्त हो जाते हैं बस क्योंकि तो उसका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो इसमें पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो तो आगे चलते हैं फिर सत्रहवा सूत्र सिद्धांति उपासना विद्या या अध्यात्म विद्या की प्रधानता मुख्यता को बता रहे हैं कि कहीं पर इसी का वर्णन है और उसके साथ में कर्मकांड का वर्णन नहीं किया गया है तो किन के लिए जो सन्यासी हैं या विशिष्ट आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनके लिए सत्रवा सूत्र है ऊर्ध रेत सूच शब्दे जो ऊर्द्वरेता होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए इसका विधान नहीं किया गया अग्निहोत्र का विधान नहीं किया वो छूट है उनको उसमें शब्द ही शब्द है, यानी शास्त्र में इसके वचन मिलते हैं भाष्य देखिए ऊर्द्व रेत सुवद आयुषम ब्रह्मचर्य व्रतिषु संषु च ब्रह्म विद्याया विद्या प्रवर्तमान अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान विद्या कर्मांग कर्मांगत्व अनुमान संभवो ना उर्धरेता को इन्होंने आगे खोल दिया यावद आयुषम ब्रह्मचर्य व्रतिषु जिन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है अथवा संयासीषु जो सन्यासी हो गए आप पहले भले ही गृहस्थ में रहे हो इनका ब्रह्म जो कि ब्रह्म विद्या एवं प्रवर्तमानत्व ब्रह्म विद्या के लिए ही वो प्रवर्तित, प्रवर्तित है और किसी प्रयोजन से नहीं मुक्ति की प्राप्ति करनी है और ब्रह्मविद्या को आचरण में लाना है यही एक प्रयोजन जिनका बना हुआ है ऐसे लोगों के लिए अग्निहोत्र कर्म के अनुष्ठान से छूट दी गई है इससे पता लगता है कि विद्या का कर्मागत्व नहीं है इसको अनुमान से जो निकालते हैं कि ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या का कर्मांगत्व है ऐसा इस, अनुमान इससे खंडित होता है यदि उपासना विद्या का कर्मांगत्व होता तो इन लोगों के लिए सन्यासियों के लिए उर्धरेताओं के लिए भी कर्म का विधान अवश्य होता है के लिए कर्म का विधान तो है नहीं लेकिन अध्यात्म से संबंधित चीजों का तो विधान है इससे पता लगता है कि ये चीजें कर्म का अंग नहीं है कुतः कैसे मानते हैं आप ये तो शब्द ही शास्त्र के अंदर ये लिखा हुआ है शास्त्र ही कर्मानुष्ठान अभाव तेभ्यो विद्यते। इन लोगों के लिए शास्त्र में कर्म के अनुष्ठान का अभाव है अर्थात तो उनके लिए इन कर्मों का विधान नहीं किया गया है तो कर्मों का विधान नहीं है तो कर्मों का अभाव हो गया कर्म के विधान का अनुभाव हो गया नचक च क्वित तेप्यो अग्निहोत्रादि कर्म विधीय उनके लिए अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान किया ही नहीं गया उनके प्रसंग में कि आपको यह करना चाहिए ये ये कर्तव्य कर्म है उसमें उनके लिए अग्निहोत्र का विधान नहीं किया गया उनके लिए क्या किया गया है उसके वचन आगे दिए हैं छांदोग्य का ये चेमे अरण्य तपा श्रद्धा इतिपास थे जो ये जंगल में रहते हुए श्रद्धा और तप को लेकर के उपासना करते दूसरा ऐसा ही एक वचन मुंडकोपनिषद का दिया है तपह श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्य जो तप और श्रद्धा से युक्त होकर के अरण्य में वास करते हैं संसार से गांव गांवों से गांव की सुख सुविधाओं से अलग होकर के और जंगल में एकांत में वास करते हैं इनका क्या होता है सूर्य द्वारेणते विरजा प्रयांती वे रज से रहित यानी दोषों से रहित धूल से रहित होते हुए सूर्य द्वार से यहां से प्रयाण करते हैं मुक्ति की तरफ जाते हैं तो सूर्य द्वार मतलब इसको सुषोमना नाड़ी भी बोलते हैं या और भी नामों से कहा जाता है वो द्वार जिससे मुक्ति की तरफ जाया जाता है उसको सूर्य द्वार कहा गया प्रकाश का द्वार है ज्ञान का द्वार है पूर्ण ज्ञान का द्वार है उस तरफ वो जाते हैं प्रश्नोपनिषद का भी एक ऐसा ही वचन मिल रहा है अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्या आत्मा अन्विष्य आदित्यम अभिजयंत तो उत्तरेण मार्ग जो दूसरा मार्ग है उससे तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या तप से ब्रह्मचर्य से श्रद्धा और विद्या से ये वो चार शब्द हैं जो योग दर्शन में भी आते हैं व्यासभाष्य में किस प्रसंग में आते हैं सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि चतुदीप काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि तो सत्कार का क्या अर्थ लिया वहां पर तप श्रद्धा ब्रह्मचर्य और विद्या श्रद्धा ये चार चीजें बिल्कुल वही चीजें यहां पर तो तपसा ब्रह्मचर्य ने श्रद्धा या विद्या या इनके द्वारा अपने को खोज करके आत्मा नम आदित्यम अभिजयंत आदित्य की तरफ वहां पर वो उत्पन्न हो जाते हैं प्रकाश के उसमें यहां आदित्य का मतलब ब्रह्मलोक भी स्वीकार किया जाता है ब्रह्मलोक में वो उत्पन्न हो जाते हैं यानी वहां पहुंच जाते हैं अत्र वचनेशु तेभ्यो विरक्तेभ्यो न कर्म विधीय थे इन सब वचनों में इन प्रसंगों में इन लोगों के लिए जो ऐसे तपस्वी हैं साधना में लगे हुए हैं उनके लिए किसी कर्मकांड का विधान नहीं किया गया है अथच ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत यदा ब्रह्मचर्याद एव संचन जावलोपनिषद का दिया ब्रह्मचर्य से ही प्रव्रजन कर जाए अनेक तरह से प्रव्रजन करते हैं गृह वनाद वा। गृहस्थाश्रम से भी और वाणस्थ से भी और ब्रह्मचर्या देगा ब्रह्मचर्य से भी सन्यासी तो तीनों में से निकल सकता है यदा अहरेव प्रव्रजित विरजित यदा विरजित तद तदा एव प्रव्रजित जिस समय वैराग्य हो जाए उसी समय प्रव्रज्या को कर जाए सन्यास को ले ले किया हुआ है तो ब्रह्मचर्य से भी है तो जब ब्रह्मचर्य से ही सीधा संन्यास को जा रहा है तो वो सन्यासी हो जाता है तो अग्निहोत्रादि कर्मों का आगे इन्होंने लिखा है भवेत तदा अग्निहोत्रादि कर्मनाम नाम प्रसंग उस व्यक्ति के लिए अग्निहोत्रादि कर्म का प्रसंग ही कहाँ से आता है ब्रह्मचारी के लिए विधान है नहीं व्यस्त के लिए है और वानतस्थी के लिए है अब ब्रह्मचर्य से सीधा वो सन्यासी बन गया तो कैसे होगा अपने यहां सामान्य रूप से अग्निहोत्र सब करते हैं ब्रह्मचारी भी आश्रमवासी सभी उस दृष्टि से प्राचीन दृष्टि से जो भी हम अग्निहा करते हैं संविधा को जो देते हैं बस इतना ही विधान है ब्रह्मचारी जो होते हैं उनके लिए ये तीन संविधाओं का वेदारम संस्कार में उपनयन इनमें भी वो किया जाता है और उसके बाद से वो प्रतिदिन तीन तीन संविधाओं का आधान करते हैं जो कि अभी यहां ब्रह्मचारी लोग करते हैं खड़े होकर के पहले नहीं करते थे ये पहले अग्निहोत्री होता था तो फिर ये अलग से अपने लिए विधान किया तो ब्रह्मचारियों के लिए ये और कर दिया कि वो खड़े होकर के देते हैं यद्यपि अग्निहोत्र में भी भाग लेते हैं लेकिन उनके लिए अनिवार्य नहीं है ब्रह्मचारी जहां पढ़ते हैं जो उनका आचार्य है गृहस्थ आचार्य उसके लिए विधान है वो करता है उनके लिए वो सहायता करते हैं जो भी सहयोग है ये जाति के लिए लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए विधान नहीं है प्राचीन काल में तीन संविधाएं केवल करते हैं तो उस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य से वो सीधे संन्यास के अंदर चला जाता है ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में चला जाता है तो गृहस्थ मानपस्थी बना ही नहीं तो उसको अग्निहोत्र का प्रसंग ही नहीं आएगा विधान ही नहीं है उसके लिए कह प्रसंग स्थानीय तो गृह आश्रमें विधीयंते ये अग्निहोत्राधि तो गृहस्थियों के लिए विहित किए गए हैं तस्मादपि विद्या यहाँ कर्मांगत्व नास्ती सिद्ध इससे भी पता लगता है कि अध्यात्म विद्या का कर्मांग नहीं है यदि अध्यात्म विद्या का कर्मांगत्व होता तो अध्यात्म विद्या तो सबके लिए है फिर तो कर्म भी सब आश्रमों में होना ही चाहिए था कर्म का विधान सब जगह होना ही चाहिए था अगर कर्मांगत्व तो होता तो ये इनका तर्क है आगे पुनः पूर्व पक्षा आक्षेप्य थे, थे। पूर्व पक्ष की तरफ से फिर आक्षेप किया जा रहा है जयमिनी आचार्य के मत से वैसे कहा जा रहा है एक दृष्टि ये भी हो सकती है अठारहवा सूत्र है परामर्शम जैमिनी अचोदना चववदति जयमिनी आचार्य कहते हैं कि ये तो परामर्श है ये जो ऊर्द्वरेता होने का ऊपर कथन किया गया जिसको आप विशेष लोगों के लिए सन्यासियों के लिए कह रहे हैं ये तो सामान्य कथन है परामर्श है विचार मात्र है ये तो सबके लिए है और इसके लिए विशेष कथन भी नहीं है प्रेरणा भी नहीं है यानी आदेश विधि भी नहीं है चौदना नहीं है और अपवदती और इसकी निंदा भी की गई है कर्म जो कर्म को छोड़ता है उसकी निंदा की गई है शास्त्र में इसलिए कर्म तो करना जरूरी है सबके लिए आवश्यक है बादश्य देखिए यत्र कोचित श्रुतौ ऊर्धरे वर्ण्यते परामर्शम एव ऊर्ध जैमिनीर मन्यते तो जहां कहीं भी ऊर्ध रेता की यानी ब्रह्मचर्य की बात कही गई है वो केवल परामर्श है विचार है कथन है अनुवाद है विशेष विधि नहीं है कि इन्हीं को करना है ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं न ही तथाविध आश्रमों भवती जैमिनी मतम ऐसा कोई आश्रम नहीं होता जहां इसके लिए विशेष विधान किया गया हो यानी विशिष्ट आश्रम ही हो ऐसा कोई विधान नहीं ये सबके लिए है सभी आश्रम वासियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन यथा योग्य अपेक्षित है यथो न ही ऊर्ध् खलु कमपि एकम आश्रम अभिलक्ष्य क्वचित चोद्यते विधीयते चोद्यते मतलब विधीयते ये कह रहे हैं कि ऊर्द्व का जो कथन आया उसके कथन में किसी एक आश्रम का कथन करके नहीं कहा गया है ये इस आश्रम में करना चाहिए या इस सन्यास आश्रम में करना चाहिए सामान्य रूप से कथन है और यानी अविशिष्ट कथन है सामान्य कथन है और जो सामान्य कथन होता है वो सब आश्रमों पर लागू होगा एक आश्रम के लिए नहीं है क्योंकि तो सिद्धांती ने पीछे जो कहा था वो सन्यासियों के लिए इसको मुख्य रूप से लगाया था बोलिए तो सबके लिए है सामान्य कथन होने से किसी विशेष आश्रम का वहां कथन नहीं है तत्व परामर्श मात्रम एवं उच्चते ये परामर्श सलाह विचार है जो कि सभी के लिए स्वीकार्य हो सकती है तद्यथा जैसे कि बोल रहे हैं ब्रह्म संस्थो अमृतत्व एति सर्व एते पुण्यलोका भवंती छोग्योपनिषद का है कि जो ब्रह्म में स्थित है ब्रह्म संस्था है ब्रह्म में जो सम्यक रूपा प्रकार से स्थित हो चुका है परमात्मा में वो अमृतत्व एति वो अमृत को प्राप्त कर लेता है अभी सबके लिए किसी एक के लिए तो है नहीं कोई भी जा सकता है और फिर कहा सर्व एते पुण्यलो का भवन ये सारे ये सारे कौन हैं तो ऊपर जो वर्णन किया गया वो आश्रमों का वर्णन है उसमें ब्रह्मचर्य गृहस्थ वन हैं ये सारे के सारे पुण्यलोक वाले होते हैं यानी इनका पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है पुण्य लोगों को पहुंचते हैं तो ये तो सबके लिए कहा जा रहा है तच्चा वो कौन कौन से है तो त्रयो धर्म स्कंध था यज्ञो अध्ययनम दानम धर्म के तीन स्कंध है तीन स्तंभ हैं यज्ञ अध्ययन और दान यहां पर तो इतना ही लिखा हुआ है लेकिन इसके आगे का वचन देखेंगे तो इति प्रथम ये पहला वाला स्कंध है कई जगह यही इसी वचन को जो का तो ले लिया जाता है आगे ये खुद बताएंगे सिद्धांति के वचन में धर्म के तीन स्कंद है मतलब एक यज्ञ एक अध्ययन अरे दान ये तीन है तीनों चीजें कर रहे हैं तो धर्म का पालन है, यज्ञ अध्ययन और दान सब कुछ आ गया ना तीन चीजें हो गई लेकिन वहां मूल को देखते हैं तो कहते हैं इति प्रथमा यह केवल पहला है और ये गृहस्थियों के लिए यज्ञ अध्ययन और दान ये गृहस्थियों के लिए इति प्रकृत्य च उत्तम ये जो ऊपर वाला कथन है सर्व एत पुण्य लोका भवन उससे पहले ये वचन है कौन से त्रयोधर्म स्कंधा यज्जो अध्ययन दानम पर बिंदु बिंदु लगा लेना चाहिए यानी आगे तक का जो वर्णन है तीनों आश्रमों का वो वहां पर उल्लेखित है उसके बाद में कहा गया कि ब्रह्म अमृतत्वमेति अमृतत्व एति सर्व एत पुण्यलोका तो ये सबके लिए लागू होता है किसी एक आश्रम के लिए लागू नहीं होता है अथाच और अपवदति निंदती श्रुति कर्म त्यागम अपवाद कहते हैं निंदा को अब मतलब खराब निंदित नीचा नीचावा मतलब बोलना अपवाद निंदित कथन करना निंदा करना तो श्रुति कर्म त्याग की निंदा करती है जो कर्म का त्याग करते हैं उसके लिए देखो क्या क्या लिखा है तो उसके लिए एक वचन इन्होंने दिया वीरहा ऐश देवान यो अग्निम उदवास जो देवों से संबंधित अग्नि को बुझा देता है छोड़ देता है देवताओं से संबंधित जो अग्नि है जिसमें देवताओं के लिए आहुति दी जा रही है कुछ श्रेष्ठ कर्म चल रहा है ऐसी जो अग्नि है ऐसा कोई विशेष कार्य हो रहा है उसको जो छोड़ देता है वो कैसा होता है वीरहावा, व ऐशा वो वीरघ्न होता है वीरों का नाश करने वाला होता है एक सामान्य व्यक्ति का नाश एक वीरों को नष्ट करने वाला जो यानी बहुत निंदित किया गया अच्छी अच्छी जो चीजें हैं अच्छे जो लोग हैं वीर हैं श्रेष्ठ हैं उनका ये नाश करने वाला होता है निंदाया आगे न अपुत्र से लोक हो अस्थि जिसके पुत्र नहीं है उसका कोई लोक नहीं है वो भटकता फिरेगा इसलिए लोक में बहुत प्रचलित भी है कि संतान अवश्य होनी चाहिए गृहस्थियों के लिए कह रहा हो पर वो फिर औरों के लिए भी ले, ले लेते हैं ब्रह्मचरियों के लिए भी ले, ले लेते हैं संन्यासियों के लिए भी ले, ले लेते हैं कि इनके भी संतान तो अवश्य होनी चाहिए और भी लोगों में कहा जाता है इस संतान जिसके नहीं है तो फिर नरक को तार तर नहीं सकता है वो नरक को पार नहीं करता है पूंभ नाम के नरक से जो पार कराता है वो तो पुत्र कह देते तो नरक से पार नहीं जा सकता है अगर संतान नहीं है तो नरक में डूबेगा तो न अपुत्र से लोको एतरे ब्राह्मण लोक का मतलब है स्थान लोक मतलब है स्थान कि जिसके संतान नहीं हो उसको समाज में कोई स्थान नहीं है बैठक हो कहीं सम्मानित लोग बैठे हों तो किसी को स्थान मिलता है तो जिसके संतान नहीं हो वो बैठने लायक नहीं है बाहर बैठो दूर दूर बैठो <laughs> उसका कोई स्थान नहीं है लोक नहीं है और दूसरे ढंग से देखो तो यहां से जो दूसरे लोगों में जाते हैं ना अच्छे अच्छे लोगों में तो वहां का टिकट उसका नहीं कटता तो संतान हो तो टिकट इसका मतलब टिकट काट कट गया है उसका जा सकता है वो आगे तो ये संतानोत्पत्ति गृहस्थ का कर्म हो गया ये कर्मांगत्व हुआ तो ये कर्म जो इस कर्म को नहीं करता है उसकी निंदा की गई है एक तरह से तस्मात विद्या स्वातंत्र नास्ती विद्या की स्वतंत्रता नहीं है कर्म तो करने ही पड़ेंगे किन्तु कर्मांगत्व तस् संभवत्यवा इस विद्या का अध्यात्म विद्या का कर्मांगत तो संभव है ये पूर्व पक्ष की तरफ से बात रखिए समाधियते अब इसका समाधान करते हैं तो अनुष्ठेयम वादरायण सम्यक श्रुते साम्य श्रुते है वो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं इन सब का अनुष्ठान करना चाहिए अध्यात्म विद्या आदि जो है ऊर्ध रेतस्व जो है इसका अनुष्ठान तो करना ही चाहिए विकल्प नहीं है इसमें कि कोई करे या ना करे केवल विचार कह के दिया गया करना चाहिए बस इतना सा है ये अनुष्ठेय है अवश्य अनुष्ठेय है भाष्य देखिए अवश्यम अनुष्ठान योग्यम ऊर्ध रेतस्व आश्रम इति सभी आश्रम वालों को ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही चाहिए इति बादरायणो मन्यते समान श्रुति बादरायण ऋषि यानी व्यास जी ये मानते हैं क्यों ऐसा मानते हैं कि इसकी जो इसका जो कथन है इसमें सामान्य श्रुति है कुछ विशेष श्रुति होती कि इसी आश्रम के लिए है तो विशेष के लिए लगती बाकी के लिए नहीं लगती लेकिन ये सामान्य श्रुति है किसी विशेष आश्रम का वह कथन नहीं है इसलिए सबके लिए लागू होती है हो। आगे यथा अन्य त्रयाणाम आश्रमाणाम तत्रुष्ठेय तृत्यम पृथक पृथक श्रूयते जैसे अलग अलग आश्रमों के कर्तव्य कर्म अलग अलग पढ़े गए हैं इसको ये करना है इसको ये करना है इसको ये करना है तथे व उर्दू रेतस्व कृत्यम चतुर्थ आश्रम सी श्रूयते तो चौथे आश्रम वालों के लिए उर्दू रेतस्व की बात कही गई है किला लेय एक न आश्रम न ही स्पष्टम भवती तथ्य और यहाँ जो सारा वर्णन किया गया है वो एक एक के लिए एक एक है इनके लिए गृहस्थियों के लिए वानप्रस्थियों के लिए, वान लिए ब्रह्मचारियों के लिए और फिर सन्यासियों के लिए ये जो त्रयोधर्म स्कंधा वाला प्रसंग था इसमें सबके लिए अलग अलग विधान किए गए हैं उसको ये कह रहे हैं तद्यथा यज्ञो अध्ययनम दानम प्रथम हाँ यज्ञ अध्ययन और दान ये प्रथम है यानी गृहस्थियों के लिए तप है तपा द्वितीय जो दूसरे हैं यानी वानप्रस्थी है उनको तप करना है तप ही उनका मुख्य कार्य है और ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय ब्रह्मचारी जो कि आचार्य के कुल में रहता है ये तीसरा है एक तो वो ब्रह्मचारी होते हैं जो आचार्य के कुल में नहीं रहते हैं स्वतंत्र रहते हैं वो तो घर पर रहते हैं पितृ में रहते हैं और या अपने स्वतंत्र कुल में रहते हैं कहीं भी रहते हुए पढ़ना है बस पढ़ना ही तो है और क्या है लेकिन आचार्य के कुल में रहना वो एक विशेष अनुशासन की बात होती है विधिवत वो पढ़ता है माहौल वैसा रहता है और उसको दिनचर्या आदि तपस्याओं में ढलना पड़ता है तो वो इसका विधान है ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय ब्रह्मचर्या आश्रमा नाम क्रमशो अनुष्ठे यानी तीनों आश्रमों के ये क्रमशः अनुष्ठान किए गए त्रयो धर्म स्कंधा ये तीनों धर्म के स्कंध है आधार है इति अने स्पष्ट इससे स्पष्ट होता है कि त्रयोधर्म स्कंधा कर्मणाम आश्रयभूता आश्रमा कि ये तीन एक धर्म के स्क हैं धर्म का स्कंद का मतलब हो गया कर्मणाम आश्रयभूत कर्मों के आश्रयभूत है ये धर्म के स्कंध हैं धर्म मतलब तो कर्म हो गया स्कंद मतलब आधार आश्रयभूत है ये तीन ही आश्रम है यानी सन्यासी को यहां नहीं लिया गया सन्यास को धर्म का स्कंद नहीं माना गया ये तीन धर्म के स्कंध है अर्थात कर्मों का अनुष्ठान विशेष कर्मों का अनुष्ठान सकाम कर्मों का करना जिससे कि कर्माशय बनता है वो इन तीन के अंतर्गत ही है सन्यासियों के लिए नहीं है अथा चतुर्थम और वहीं फिर चौथे के लिए क्या कहा ब्रह्म संस्थ अमृतत्व ए चौथा सन्यासी तो ब्रह्म में स्थित हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ये चंदो के का वचन है ब्रह्म संस्थत्व चतुर्थस्य से आश्रमिण परिवराजक तो ब्रह्म तो ये अनुष्ठेय है इसके लिए चतुर्थ आश्रम वाले परिवराजक के लिए सुना जाता है अन्यपी साम्य श्रुति ही खलु विद्यते और भी इसकी समानता वाली श्रुति कही गई है एतम एव प्रवराजिनो लोकम इच्छन्ति ये जो प्रवराजी लोग है इसी लोक की इच्छा करते हैं जो सन्यासी लोग होते हैं वो इसी अमृत लोक की इच्छा करते हैं हमें इसको ही प्राप्त करना है बृदारण्यक गुंडोपनिषद का वचन दिया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ सन्यासी योगात् व्यत शुद्ध सत्ता तो वेदांत के विज्ञान से जिन्होंने अनिश्चित कर लिया है अर्थ अर्थ को जिन्होंने निश्चित कर लिया है वेदांत का मतलब वेद का जो सार है आधार है वेद का सार है परमात्मा ब्रह्म उसका जिसने निश्चय कर लिया है ये लोग संन्यास के योग से ये यति लोग शुद्ध सत्व वाले होते हैं पवित्र मन वाले होते हैं और ये लोग ते ब्रह्म लोकेशु परांत काल है वे ब्रह्म लोक में परांत काल तक मुक्ति का जो काल है छत्तीस बार सृष्टि बने बिगड़े इकतीस नील 10 खरब 40 खरब वर्ष ये परांत काल है तो वे ब्रह्म लोक में परांत काल तक परामृतात परिमुच्यंती सर्वे ये सबके लोग उससे छूट करके इस संसार से छूट के अमृतत्व में रहते हैं अतः प्रवराजिना संसदों चतुर्थाश्रम से सूचको तो यहाँ पर प्रवराजी ने आया है इन शास्त्रीय वचनों में और सन्यास शब्द आया है तो इससे चौथे आश्रम की पुष्टि होती है तथा विशिष्ट च और इसके लिए विशिष्ट विधान भी किया गया सन्यासी के लिए क्या ब्रह्मचर्यादेव भ्रह्मच, प्रव्रज ब्रह्मचर्य भी सीधे संयास में जा सकता है यदि वैराग्य है तो तस्मात विद्या कर्मांगत तम नास्ति में स्वतंत्रमेव थी इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है उसकी तो अपनी स्वतंत्र सत्ता है आगे। और कहते हैं पुष्टि में सिद्धांती कहता है बीसवा सूत्र है विधिर् धारणवत और पीछे तो सामान्य कथन के रूप में कहा था वास्तव में सन्यासियों के लिए इसकी विधि की गई है शास्त्र के जो वचन है विशेष स्पष्ट रूप से विधि का कथन करते हैं किसकी तरह से धारण के समान व्याख्या में बताएंगे वाकार समुच्चय अर्थ सूत्र में जो विधि वाह में जो वाह शब्द है ये समुच्चय के लिए जैसे चय के अर्थ में है और विधिश्चय धारणवत विज्ञे ये जो विधि है ये धारण के समान समझनी चाहिए किस तरह धारण का वो कर्मकांड का उदाहरण दिया यथा ही अतस्तात् समिदम धारयन अनुद्रवेत उपरी देवेभ्यो धारयती नीचे से समिधाओं को धारण करता हुआ अनुत्रवेत और ऊपर से देवताओं के लिए समिधा को धारण करता है तो यहाँ पर दिष्ट गत अग्नि होत्रे तंत्र वार्थिक में कहीं लिखा हुआ है मीमांसा के दिष्ट गत अग्नि अग्निहोत्र के प्रसंग में महापितृयज्ञ में तो अत्र अधस्तात् समित्धारण समिध कथने अनायासेना उपरी अपनी यथा गम्य तो देवताओं के लिए नीचे लगाया जाता है उससे उसकी आहुति द्रवित नहीं होती इधर उधर नहीं जाती है नीचे संविधा होती है तो बिखरती नहीं है तो जैसे नीचे संविधा के धारण की बात कही इससे ऊपर भी संविधा का धारण ज्ञात ज्ञात हो जाता है उसी प्रकार से त्रयोधर्म स्कंधा इति कथन तीन धर्म के स्कंधे इसके तत्काल बाद में जब यह कहा गया ब्रह्म संस्थों जो परमात्मा में स्थित होता है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है तो त्रिव्या आश्रम अतिरिक्त चतुर्थ से आश्रम से जिससे पता लगता है कि तीन आश्रमियों से भिन्न एक चौथे आश्रम की यहाँ पर विधि की जा रही है तीन की विधि की गई फिर एक चौथी बात कही जा रही है तो वो भी विधि ही मानी जाएगी विधि क्या है तो विधि विधान चतुर्थ अन्यत्र श्रुति स्पष्टम उपलब्धते तो विधि का मतलब है विधान और ये चौथे आश्रम की जो विधि है ये अन्य श्रुतियों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है तद्यथा जैसे कि वृद्धारायण्य का वचन दिया एतम एक प्रवराजिनो लोकम इच्छनता प्रव्रजंती इस लोक की इच्छा करते हुए प्रभराजी लोग प्रव्रजन कर जाते हैं घर छोड़ के चले जाते हैं दूसरा जावाषद का ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत ब्रह्मचर्य का समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने गृह भूतवा वनी भवेत गृहस्थी होने के बाद में जब पूर्ण हो जाए तो वन में चला जाए वनपस्थी बन जाए और वनी भूतवा प्रव्रजेत और वनपस्थी बनने के बाद में यानी उसका पूरा करने के बाद में प्रव्रज्या कर ले सन्यास को प्राप्त कर ले तो इतम प्रव्रजंती प्रव्रजेत इति कथन इन वचनों में प्रव्रजंती भी आया और प्रव्रजेत भी आया इन कथनों से पता लगता है विधि स्पष्ट सं चतुर्थाश्रम से चौथे चतुर्था संन्यास्रम की विधि स्पष्ट ही यहाँ पर पता लगती है तो जब सन्यास की विधि का कथन हो गया ये इसलिए विशेष रूप से हो रहा है कि वहां कर्मकांड का तो उल्लेख है नहीं और केवल उपासना विद्या का उल्लेख है अध्यात्म विद्या का उल्लेख है तो अंगत्व की समाप्ति हो रही है इसके ऊपर पूर्व पक्षी आक्षेप कर सकता है कि ये इनकी केवल स्तुति मात्र है प्रशंसा मात्र की गई है वास्तव में नहीं है तो इस बात को इक्कीसवें सूत्र में आगे कहा गया स्तुति मात्र उपादानादी चेत न अपूर्वत्वाद यहाँ केवल स्तुति मात्र की गई है ऐसा कोई कहे उपादानात मतलब यहाँ फल का कथन होने से न फल का कथन है तो ये केवल इसकी स्तुति मात्र की गई है सन्यास की क्योंकि तो फल का कथन होता है उससे स्तुति की जाती है ये फल है इससे फल प्राप्त होगा मतलब उस वस्तु की कार्य की क्रिया की स्तुति की जा रही है प्रशंसा की जा रही है यदि ऐसा कोई कहे तो कहना ठीक नहीं है अपूर्वत् अपूर्व विधि है अपूर विशेष रूप से यहाँ पर कथन किया गया होने से भाष्य देखिये ब्रह्म संस्थों अमृतत्व ए जो छांदोके का वचन आया पीछे और एक प्रव्राजीनो लोकम इच्छनता प्रव्रजन इसी लोक की इच्छा से सन्यासी लोग प्रवज्ञा को कर जाते हैं घर छोड़ जाते हैं इत्यादि कथनम तो स्तुति मात्र प्रशंसा मात्र न विधि रूपम स्तुति मात्र प्रशंसा की जा रही है या कोई विधि नहीं है ऐसा पूर्व का कहना है कुतः आधार क्या है उसका कहते हैं उपाधान्थ उपादान मतलब फलोपादान्त फल का उपादान कथन किया गया होने से इति चेत उच्चेता ही यदि कोई ऐसा कहे तो कहा न अपूर्वत्वात नक्तव्यम ये नहीं कहना चाहिए क्यों नहीं कहना चाहिए अपूर्वत्वात तस्य अपूर्व विधानत इसका अपूर्वत्व है यानी पहले नहीं कहा गया प्रथम बार कहा गया तो शास्त्र में जैसे मीमांसा आदि में देखते हैं तो जो प्रथम बार कथन होता है वो विधि कहलाता है प्रथम बार कथन विधि कहलाता है दोबारा कहीं कथन किया गया तो वो अनुवाद कहलाता है तो इसका कहीं पहले कथन ही नहीं किया गया यहाँ पहली बार किया गया तो ये विधि ही मानी जाएगी अपूर्वम भिन्नम ही विधानम एत ब्रह्म संस्थत्वम ये जो ब्रह्म में स्थित होना है ये विधान अपूर्व है भिन्न है जो पहले तीन में नहीं आया ऐसा ये कथन है तो गृहस्थ वनस्थ गृहस्थ वन आचार्य कुलस्थादपि भिन्नमेव तो गृह में स्थितो वन में स्थितो उनसे ये भिन्न है और जो ब्रह्मचर्य में है कुल में स्थित है उससे भी ये भिन्न है तथा प्रव्रजनमी तेभ्य आश्रमेभ्यो भिन्न से अपूर्वम से अपूर्व भिन्नम विधानम और ये जो प्रव्रज्या है घूमने का है ये भी बाकी तीनों से भिन्न है ब्रह्मचर्य घूमेगा नहीं गृहस्थी भी घूमेगा नहीं और वनपस्थि भी नहीं घूमेगा ये रहने वाले हैं जो तो काम से कहीं थोड़ा बहुत आते जाते हैं वो अलग बात है या कोई बहुत व्यापारी हो बहुत ज्यादा आना जाना हो वो अलग बात है नहीं तो ये स्थिर रह करके ही अपना काम करते हैं इनके अपने अपने काम ब्रह्मचारियों का पढ़ना स्थिर रहकर ही हो सकता है गृहस्थी का अपने गृहस्थी को चलाना स्थिर रह करके हो सकता है और वानप्रस्थी भी जो तपस्या करता है वो स्थिर रह करके ही कर सकता है और सन्यासी सब जगह घूमता रहेगा तो ये प्रव्रज्ञा सन्यासियों के लिए विशेष कथन किया तो तिष्ठंती स्वस्व स्थान प्ररीपराजक चतुर्थाणो न भवति ये ये प्रथम तीन है ये तो अपने अपने स्थान पर रहते हैं लेकिन सन्यासी तो सब जगह घूमता रहता है सन्यासी का तो कोई स्थान ही नहीं होता है सन्यासी को स्थान बनाने का अधिकार नहीं है उसका कोई आश्रम नहीं होना चाहिए कोई निश्चित स्थान नहीं होना चाहिए बस जहां गए वहीं पर कुछ दिन रुके और फिर आगे चलते <laughs> ये तो सब पे लागू होता है वो कठिन है बहुत अभी पीछे जब सन्यास लेने का निश्चय हुआ था तो एक आचार्य जी मेरे से बोले बोले कि सन्यास मत लेना बोले सन्यास लोगे तो ये पठन पाठन सारा छूट जाएगा बोले सन्यास लेके करोगे क्या उनका ऐसे ही रहते हुए अपना अध्ययन अध्यापन है साधना है बोले सन्यास ले लिया तो आप एक आश्रम में नहीं रह सकते फिर ये शास्त्र विरुद्ध है फिर आपको आश्रम छोड़ना पड़ेगा आपको अध्ययन अध्यापन कैसे कराओगे फिर अध्ययन अध्ययन अध्यापन कराने वाले कितने से तो लोग हैं और आप सन्यास ले लोगे तो पढ़ाएगा कौन इन चीजों को मेरे को बहुत जोर दे के बहुत समझाया कि सन्यास नहीं लेना है आपको सन्यास नहीं लेना है बोले <laughs> मैंने कहा ये तो लेते ही है दोनों तरह से प्रचलन है कुछ लोग घूमते भी हैं और सन्यासी आता जाता भी रहता है कोई बात नहीं है स्थिर भी रहता है तो स्थिर रहने में ऐसा क्या दोष है साधना है वो सब तो चल रही है घूम घूम के भी पढ़ाता है तो एक जगह भी रहते हुए पढ़ा लेगा वो एक ही बात है बोले नहीं शास्त्र से विपरीत है अपने यहां सन्यास का ये विधान नहीं है <laughs> एक जगह रह करके करो घूमना ही पड़ेगा आपको फिर ये स्थिरता से जैसे आप अभी रहते हो और इस में ऐसे नहीं रह सकते न फिर शास्त्र का इससे अच्छा है कि सन्यास ना ले <laughs> जिन्होंने ले रखा है और एक आश्रम में टिके हुए हैं और अपने स्थान बना रखे हैं वो सब गलत है तो इसलिए इन्होंने कहा तेतु तो स्वस्व स्थान यानी ब्रह्मचारी गृहस्थ और मन प्रस्थी चतुर्थाश्रमिण न स्थान संन्यासी नस्तु सन्यासियों के लिए क्या होता है तेहस्मा स्म पुत्रेष्णायाच वित्ताया लोकष्णाया व्यय अथ भिक्षाचर्य चलती <laughs> तो तो पुत्रेष्णा को छोड़ के वित्तष्ण लोकष्णा को छोड़ करके उससे ऊपर उठ करके भिक्षाचरण करते हैं तो भिक्षाचरण करना चाहिए उनको और भिक्षाचरण के लिए तो घूमना पड़ेगा उनको इधर उधर और भिक्षाचर्या में भी तो समस्या आ जाती है ना एक ही जगह करते रहेंगे तो वो देने वाले भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो नित्य नया आनंद अलग अलग जगह पे नवानंद नवानंद तो यहां नया आनंद वहां नया आनंद कई कईयों, कईयों को घूमने में इसलिए अच्छा लगता है वो संन्यास में नहीं होते हैं तो भी उनको घूमना ही अच्छा लगता है वो टिक नहीं सकते एक जगह पे और कईयों को एक जगह पे रहो पढ़ाओ करो तो बोले थोड़े दिन तो अच्छा लगता है शरीर में ऊर्जा रहती है अच्छा फिर पता नहीं हुआ थोड़े दिन रहते हैं तो क्या होता है शरीर में शक्ति ही नहीं रहती है दुर्बलता आ जाती है बीमार हो जाते हैं और तो शरीर में क्या वो मन में होता है अब नई जगह जाते हैं तो नए व्यक्ति नयों से अपना परिचय कराना नयों का परिचय लेना एक उत्साह बना रहता है ना उत्सुकता रहती है अब थोड़े दिन में जब परिचय हो हुआ गया अब क्या उत्सुकता रहेगी तो सामान्य जीवन हो जाता है वो उनको उत्साह नहीं रहता मानसिक तो उनको लगता है जैसे शरीर ही अभी पता नहीं आ, उनको कहो कि भाई नहीं वो वहाँ भी मेरा लंबे समय नहीं रह सकता स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता अच्छा वहाँ वा, वहाँ भी नहीं रह सकता फिर घूमते घूमते कहीं जाते हैं कहीं रुकते हैं फिर उनको कहते कैसा लग रहा है बोले हा यहा तो अच्छा लग रहा है यहाँ का अच्छा पानी है उनको एक दो महीने बाद पूछो तो बोले नहीं यहाँ भी वैसा ही हो गया है। <laughs> वो कारण उनका मन का होता है मन का उत्साह ही नहीं रहता नए नए व्यक्ति और नई उत्सुकता तो नए का जो आनंद है वो तो सन्यासी ही ले सकता है सब जगह आने जाने का और जिनके साथ लंबे समय तक रहते हैं ना तो थोड़ी खटपट शुरू हो जाती है वो तो थोड़ा तनाव शुरू हो जाता है वो आध्यात्मिक लोगों को पसंद नहीं आता है, आध्यात्मिक व्यक्ति राग-द्वेष से तो दूर रहता है ना अब वो थोड़े दिन ज्यादा रहते ही तो खटपट शुरू हो ही जाती है कुछ ना कुछ बात को लेकर के <laughs> कहीं ना कहीं बिड़े जाते हैं <laughs> तो अब अध्यात्म की तो रक्षा करनी है अध्यात्म तो मुख्य है तो उसका उपाय क्या है कि स्थान बदल लो दूसरी जगह चले जाओ जहां खटपट हुई दूसरी जगह और नए नए में इतनी खटपट नहीं होती नए नए में थोड़ा लिहाज अधिक रहता है सम्मान अधिक रहता है ढंग <laughs> ढंग से दंग से बात करते तो उतना उतना ही वो नया नया जो ताजा ताजा होता है उतने का ही आनंद लेते हैं तो सन्यासी क्या है तेह अस्म ये तीन ऐश्नाओं से पुत्र ऐसा वित्तीय लोक से ऊपर उठ के भिक्षाचरियम चरंती अगर ये तीन ऐसाएं हैं उनमें तब तो उनको टिक करके कुछ काम करना पड़ेगा जैसे दुकान वाले होते हैं उनकी पैठ होती है दुकान की पैठ होती है ना प्रतिष्ठा होती है पैठ बोलते हैं इधर साख होती है और एक ठेले वाले घूमते रहते हैं बा, बाजार में बे <laughs> <laughs> तो कई जरे तो ठेले वालों से लेते नहीं है बोले इनका क्या पता ये आज यहां खड़े हैं कल मिले ना मिले कुछ कह भी नहीं सकते इनको और कोई भी दुकान वाला होता है वो बोले आप कम कम मत तोलना बोले कम क्यों तोलना दुकान लेके बैठे हैं यहां पर हम का थोड़ा ना कम तोलेंगे एक दिन का काम थोड़ा है ठेले वाले की तरह हम तो यहां बैठे हैं वर्षों से बैठे हैं तो जिसको प्रतिष्ठा चाहिए धन चाहिए पुत्र चाहिए वो स्थिर रह करके ही मिलता है आते जाते रहो तो उसकी पूछ नहीं होती उस व्यक्ति की लंबे समय तक एक जगह कोई रहे तो उसकी पूछ हो जाती है फिर वहां पर तो वो कभी बीमार हो जाए बूढ़ा हो जाए तो सेवा हो जाती है और जो कभी यहां और कभी वहां जा रहा है बार बार तो जब जिस जगह पे है और तो वहां एक दो साल हुए होंगे कुछ महीने फिर वहाँ बीमार पड़ जाएगा वो तो लोग कहेंगे कि यहाँ यहाँ आकर के बीमार हो गया <laughs> जिंदगी तो उसने दूसरी जगह बिताती दो सेवा नहीं करते और जहाँ एक ही जगह <laughs> ऐसा वास्तव में होता है तो इसलिए व्यक्ति एक जगह रहना चाहता है तो एक जगह रहता है तो थो थोड़ा शर्बलिहाज रहता है कि इस व्यक्ति ने इतनी जिंदगी लगा दी यहाँ पर दस बीस साल तो उसकी सेवा होनी चाहिए सुश्रूषा होनी चाहिए वो तो ना करें तो शर्मा शर्मी में लो क्लास से भी करते हैं वो अब ऐसे भी हो जाती है लोग जुड़ जाते हैं उससे तो संन्यासी तो बनना खतरनाक है इधर उधर आना जाना तो इसलिए हर व्यक्ति नहीं बनता है आगे ते निवृत्त कामास त्यक्त गृहा संतो भिक्षाचारिणों भवंती तो इन कामनाओं से वो निवृत्त होते हैं और घर को छोड़ चुके होते हैं और भिक्षा का आचरण करते हैं नहीं ही विधानम अन्येशाम आश्रम आश्रमाणाम क्वचित विधीये थे इस तरह का विधान अन्य किसी आश्रम वाले के लिए नहीं कहा गया कि आप घूमते फिरो और भिक्षाचरण करो ब्रह्मचारी भ्रिक्षाचारी भिक्षाचरण है लेकिन उसी आश्रम में रहते हुए आसपास में वो भिक्षाओं का ग्रहण करता है आचार्य के अनुसार ये तो विधानसम के लिए ही विशेष विधान किया गया है तो ये जो गुण का कथन ये स्तुति मात्र नहीं है केवल केवल प्रशंसा की गई वास्तव में सन्यास है नहीं सन्यास का विधान करना नहीं है ऐसा नहीं है ये वास्तव में विधान है आगे वाइस सूत्र इसी की पुष्टि में आगे कहने भाव शब्दाच्य भाव शब्द का कथन होने से भी भाव का मतलब है क्रिया व्याकरण में तो भाव का मतलब क्रिया लिया ही जाता है निरुक्त में भी तो भाव शब्दाच्य अर्थात क्रिया वचनाद्यपि न स्तुति मात्रम विधि रेवा वहां कुछ करने के लिए शब्द कहा गया कि ये करना चाहिए ये कर्तव्य है क्रिया का कथन किया गया अब क्रिया का कथन किया गया तो अब इसको तो विधि मानना होगा तो केवल स्तुति मात्र हो तो वहां पर क्रिया का कथन नहीं होगा बस तो केवल स्तुति कर दी है लेकिन जहां क्रिया का कथन है यानी ऐसा तो करना है और करना है तो मतलब ये विधान में आ जाएगा इस तरह से कह रहे हैं तो क्रिया वचन हम निर्दिष्य थे देखो यहाँ क्रिया का कथन है वेतारण्य का का वचन है अथह यज्ञ बल क्य सद भार्य बभुव बभुवतुह मैत्रेयी च कायनी तो यज्ञ के का जो प्रसंग है मैत्रीय और कात्यायनी वाला तो उसकी दो पत्नियां थी इति वृत्तम प्रकृत इस प्रकरण को चला करके यज्ञ बलक्य राजा यज्ञ बल को प्राप्त कर जाता है उनको कहता है कि अब मेरे को जाना है यहां से एतावत अरे थलू इति होज्ञ बल के राजा। जब उसने जाने का कहा तो मैत्री ने पूछा था वो सारी चर्चा हो गई ये ये मार्ग है उसके बाद में ये कथन है एतावत अरे अमृतत्वम बस यही अमृतत्व है इसी से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी तो ऐसा कह करके याज्ञ बल के प्रव राजा ये प्रबव राजा क्रिया का कथन हो गया भाव का कथन हो गया गया है वो केवल ही नहीं कहा है इति प्रव्रजनम सन्यासस्य आचरणम अनुष्ठित इस प्रकार प्रव्रजन अर्थात सन्यास का आचरण अनुष्ठित किया गया है तत्ष्ठेयम ये अनुष्ठान के योग्य है न स्तुति मात्र मीटिगतम केवल प्रशंसा मात्र के लिए नहीं है जो इक्कीसवे सूत्र के प्रारंभ में पूर्व पक्षी ने बात रखी थी ये तो प्रशंसा मात्र है ऐसा नहीं है ये वास्तव में करने योग्य है अब इसके लिए ये जो याज्ञ बल के कथा कही दृष्टान दिया उसके ऊपर कोई आक्षेप कह केवल कथा है मनोरंजन के लिए इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है रुचि वि, बनाने के लिए कथाएं कह दी जाती है ना तो याज्ञ बल के वाली केवल कथा कथा है मनोरंजन के लिए वास्तव में नहीं है ऐसा यदि कोई कहे तो उसका उत्तर अगले सूत्र में तेईसवां सूत्र परिप्लवार था इसी चेतना विशेषी तत्वात्थ ये परिप्लव के लिए नहीं है अगर कोई कहे परिप्लवार था परिप्लव इसी को कहते हैं मन की प्रसन्नता के लिए परिप्लव ऊपर ऊपर प्लवन करना तैरना जब दुखी मन होता है तो कैसा लगता है डूब जाता है दुख के अंदर और जब प्रसन्नता होती है तो जैसे ऊपर तैरता है हल्का हल्का हल्का तैरता है, है आराम से चलता है तो ये किसके लिए परिप्लव के लिए है अगर कोई ऐसा कहे परिप्लवार था चेत न ऐसा कथन ठीक नहीं विशेषित तत्व तो विशेषित किया गया वहां पर विशेष रूप से कथन है परिप्लव क्या है तो भाष्य में खोले परिप्लवो मन संप्रसाद परिप्लव का मतलब है मन की प्रसन्नता तदर्थ है परिप्लव उसके लिए यह पारिप्लव है परिप्लव को खोला मनोविनोदो मनोरंजनम व मन का विनोद मन की प्रसन्नता और मन का रंजन मन को रंगना मनोविदो मनोरंजना था सी तह जा प्रमुखा आख्यायिका नर्थ उच्चे तरी बोले ये कथाएं तो मनोरंजन के लिए हैं इनकी ये विधि तोड़ है तो इसका उत्तर कहा न सम्यक कथनम ये टीट नहीं है कथन कतः विशेषी तत्वाद यह खलु परिप्लवा आख्यायिका सन्ती बोले मनोरंजन के लिए जो आख्यायिकाएं है, हैं शास्त्र में मनोरंजन के लिए आख्याए वे आख्यायिकाएं मनुर्वस्वतो राजा ये जो वचन दिया इन्होंने एक वैवस्वत नाम के मनु हुए राजा वो ब्राह्मण में है इति वृत्ते ने विशेष्यंत उस प्रकरण में वहां विशेषित की गई है शतपथ ब्राह्मण में वहां बहुत सारी कथाएं कही गई हैं और ये कहा गया कि ये मनोरंजन के लिए हैं वहाँ शतपथ ब्राह्मण में अश्वेध यज्ञ का प्रसंग है और वो संवत्सर पर्यंत चलता है और उसमें प्रतिदिन एक मनोरंजन की कथा कही जाती है तो वहां मनोरंजन के लिए जो कथाएं हैं वो इकट्ठी पड़ी हुई हैं। ये सब मनोरंजन के लिए पहले दिन ये फिर ये फिर ये ऐसे ऐसे उसमें ये जो मनोरवस्व तो राजा ये पहले दिन की कथा है उसका ये उल्लेख किया गया तो मनोरंजन के लिए जितनी कथाएं थी उनको तो एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है उनमें यह याज्ञ के वाली कथा नहीं है इससे कह रहे हैं कि ये मनोरंजन की कथा नहीं है ये तो वास्तविक घटना थी जिसका कि उल्लेख यहां पर किया गया है तो इति वृत्ते ने विशेष चंते तस्मात याज्ञवल्ल के प्रमुख आख्यायिका ब्रह्म विद्या विषय पर आसन की जो कथा है ये ब्रह्म विद्या परख है न परिप्लवार था केवल मनोरंजन के लिए नहीं है आगे देखिए जो सूत्र तथा च एक वाक्य तो बंधात और यहां पर एक वाक्यता का कथन किया गया होने से एक वाक्यता कैसे एक तरफ याज्ञवल्की की कथा हुई और याज्ञ की कथा के बाद में कुछ और वचन कहे गए हैं जो कि शुद्ध आध्यात्मिक वचन हैं तो उन सब की एक वाक्यता होती है इससे पता लगता है कि यह ब्रह्म विद्या का ही कथन है ब्रह्म विद्या की तरफ जो जा रहे हैं ऐसे लोगों का कथन यहाँ पर किया गया है केवल मनोरंजन नहीं है वो एक वाक्यता किससे है भाष्यकार ने बताया अथाच ब्रह्म विद्या विषय के यथार्थ विधो ब्रह्म विद्या विषय जो वास्तविक विधि है ही याज्ञ के संबंधी न्या ये जो याज्ञवलक्य से संबंधित आख्याय काय कथा का है उसके आग्रह वर्णित है ना, वर्णित इस वाक्य से क्या है वाक्य आत्मावार दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य तो आत्मा देखने योग्य है चानने योग्य है मनन करने को ये जो वाक्य आया है इससे क्या पता लगता है इति वचने न एक वाक्यता समन्वयात् न परिप्लवार तो। ये जो कथा है ये मात्र मनोरंजन के लिए नहीं है इस घटना के साथ जोड़ा हुआ इस अध्यात्म की बात के साथ इसको जोड़ा हुआ है आगे देखें पच्चीसवां सूत्र अतः च अग्निन धनादि अनपेक्षा और इसी कारण से इन सन्यासियों को अग्नि ईंधन अग्निहोत्र अग्नि के ईंधन आदि की अपेक्षा नहीं है अनपेक्षा है इनको आवश्यकता नहीं है वो घर का चूल्हा भी जलाएं इसकी भी आवश्यकता नहीं है उनको और अग्निहोत्र आदि की भी आवश्यकता नहीं है वो तो उनको लोगों से मिलेगा दक्षिणा के रूप में भिक्षा के रूप में और अग्निहोत्र आदि उनको करना नहीं है तथा च सिद्धे दो हेतु दिया इन्होंने। अतः जो जो कहा इस कारण से, किस कारण से। से किस पीछे वर्णन किया गया उसको उल्लेखित करते हुए वो यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं क्या ब्रह्म विद्या के स्वतंत्र होने से ब्रह्म विद्या विद्या एक स्वतंत्र विद्या है और तथा तथा पुरुषार्थ सिद्ध है और उस ब्रह्म विद्या से पुरुषार्थ की सिद्धि होने के कारण से, की होने के कारण से, से प्रयोजन की सिद्धि होती है तथा प्रयोजन, प्रयोजन से मोक्ष से सिद्धे पुरुष के प्रयोजन जो मोक्ष है उसकी सिद्धि होने से भी अग्निंधना अनपेक्षा अग्नम अग्निंधनम अग्निधान अग्निंधन अग्नि का ईंधन उसको बढ़ाना अग्नि अधान करना अग्नि को बढ़ाना तो अग्निहोत्र से संबंधित है अग्निहोत्र दर्शपूर्ण पूर्ण मास काम्यज्ञ आदि कर्म अपेक्षा नास्ती तो इनके लिए न तो अग्निहोत्र जो कि दैनिक नित्य कर्म है इसी तरह से दर्शपूर्ण मास है इसी तरह से जो काम्य कर्म है वो और अन्य जो यज्ञ आदि है उन कर्मों की इनको अपेक्षा नहीं है इनको इसकी आवश्यकता नहीं तो इससे पता लगता है कि अध्यात्म विद्या कर्मकांड का अंग नहीं है यद्यपि एक दूसरे से संबंध हैं मानी जा सकती हैं, उल्टा अवश्य कह सकते हैं परोक्ष रूप से कि जो कर्मकांड है कर्म है परोपकार के कर्म है वो अध्यात्म विद्या के परोक्ष रूप से सहायक होते हैं उसके अंग हैं ये तो कहा जा सकता है क्योंकि यज्ञादि कर्म करते हुए जो उदात्त भावना हमारे अंदर पैदा होती है परोपकार की पवित्रता की उससे अध्यात्म में चलने की सामर्थ्य हमारी बढ़ जाती है हम चल पाते हैं। नहीं तो नहीं कर सकते क्योंकि तो परोपकार जो भी करेगा उसको तपस्वी तो होना ही पड़ेगा त्याग तो करना ही पड़ेगा ममत्व को तो छोड़ना पड़ेगा सोस्वामी संबंध को छोड़ना पड़ेगा भले ही कोई सौ रुपए दे रहा है लेकिन अपने कमाए हुए हैं अपने पास हैं अपने पास पैसे रहते हुए किसी को नहीं लगते लेकिन फिर भी वो सौ हजार जितने भी लाख रुपए देता है तो ये त्याग तो कर रहा है वो उतना का महमत्व तो, तो छोड़ ही रहा है सेवा कर रहा है अपने समय की सबको कीमत होती है अपने समय को अपने लिए लगाना चाहते हैं लेकिन अपने कार्य छोड़ के वो दूसरे के लिए लगा रहे हैं तो त्याग तो कर ही रहा है महमत्व तो, तो छोड़ ही रहा है तपस्या कर ही रहा है स्वार्थ को छोड़ ही रहा है तो इन क्रियाओं को तो करते हुए वो अध्यात्म में प्रगति के लिए योग योग्य बनता है तो उल्टा तो कहा जा सकता है कि कर्म उपासना का सहयोगी होते हुए मुक्ति में सहायक होता है तो इस पूरे प्रसंग में मुख्य चर्चा तो इन्हीं दोनों की है उपासना की और उपासना को विद्या से जोड़ लिया इन्होंने और कर्म की है वैसे तीन चीजें ली जाती हैं ज्ञान भी कर्म भी और उपासना भी यहां जो उपासना का वर्णन आया उसके साथ साथ विद्या शब्द भी आता रहा उपासना विद्या अध्यात्म विद्या ज्ञान तो इन सूत्रों की व्याख्या इस ढंग से भी की गई है कि ज्ञान से मुक्ति होती है या कर्म से मुक्ति होती है जैसे यद्यपि इन्होंने सारा उपासना विद्या से लेकर के किया है और उपासना विद्या में एक तो उपासना का आचरण है उस सहित जो ज्ञान है और एक केवल ज्ञान ज्ञान है दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए अब सन्यासियों को एक जगह रहना चाहिए या चलना चाहिए अब चलो तो चलो तो घर छोड़ना पड़ेगा अब सन्यासी ये तो उपदेश देते हैं सबको गृहस्थियों को क्या उपदेश देते हैं घर छोड़ो घर से राग हो जाता है घर छोड़ो घर छोड़ो तो कितने साल से घर बना रखा है उन्होंने 20 30 साल से और सन्यासी जी से पूछो कि भाई आपने कितने साल से घर बना रखा है ये उसने भी बहुत सालों से बना रखा है उसको भी छोड़ देना चाहिए तो जैसे सन्यासी को अपना आश्रम छोड़ना कठिन होता है ऐसे ही गृहस्थी को भी अपना घर छोड़ना कठिन होता है बल्कि सन्यासी को अधिक कठिन हो जाता है गृहस्थी फिर भी छोड़ देते हैं छोटा होता है सन्यासी को छोड़ना और भी कठिन होता है और ऐसे सन्यासी मिलना बहुत बहुत कठिन है अब जो विद्या में लगे हुए हैं विद्या पढ़ते पढ़ाते हैं उनकी तो किताबें ही इतनी होती है यह तो एक साथ में ट्रक लेकर के चले छोटा सा प्रवज्या चलो प्रव्रजा हो रही है और पूरा तामझाम है साथ में सारी सुविधाएं चल रही हैं जहां गए वहीं डेरा और स्वामी दयानंद जी ने कौन सा आश्रम बनाया था बताओ कोई एक आश्रम था क्या उनका कोई स्थान था क्या नहीं था और उनके जो चलते थे तो किताबें बहुत चलती थी उनकी पेटियां अटरों को ले लेकर के रेल के अंदर और जितना भी होता वो जाते थे लेकिन इतना तो निश्चित है कि उन्होंने कोई स्थान नहीं बनाया था कहीं भी एक जगह नहीं बनाया था घूमते ही रहते थे काम तो वो भी सारा कर ही रहे थे वेदभाष्य भी करते थे ये भी करते थे कहीं यहाँ टिक गए कभी वहां टिक गए वो प्रव्रजा है ठीक है और कुछ पूछना है तो बोलिए रोको सूत्र <laughs> में बात आई के और मैत्री की कथा है जी तो ये तो उपनिषद में हमें उपलब्ध होती है और वो आध्यात्मिक कथा है तो ये जो अश्वमेध यज्ञ में कुछ कथाओं का वर्णन किया गया है इसका क्या आदित्य है अश्वमेध में कथाएं मनोरंजन के लिए कही जाती हैं और ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है शतपथ ब्राह्मण में जैसे और कर्मकांड की चीजें तो अश्वमेध यज्ञ भी है ये राजा करते थे अशु छोड़ देते थे और वो राज्य को बढ़ाते थे सुशासन के लिए अच्छा राज्य बने इसके लिए तो एक साल तक का मान लो संबत्सर का है अब रोज रोज करते करते करते ऊब नहीं हो जाती है कुछ तो भिन्नता होनी चाहिए ना अभी सोमया देखा सात दिन के अंदर ही एक ही जैसा सब कुछ एक जैसा लगते लगते कैसा होता है उनको देखो उन पर क्या बीतती है जो वहीं बैठे रहते हैं क्या करेंगे दिक्कत होती है ना हम तो चलो दूसरे ढंग से घूम लेते हैं बातचीत कर लेते हैं वो बड़े संयम से वहाँ रहना होता है तो मनोरंजन का एक स्थान कि मन उतना प्रसन्न नहीं रह पाता है तो उत्साहित करने के लिए उसको मनोरंजन न कहो आप ऊर्जित करने के लिए एनर्जेटिक करने के लिए वो कथाएं हैं वो राजाओं की कथाएँ कैसे कोई राजा हुए और उन्होंने क्या क्या किया कैसे चक्रवर्ती राज्य बने किया उनसे न्याय से संबंधित कथाएं उनके पराक्रम की कथाएँ ऐसे ऐसे जो कथन होते हैं जो कि उसके लिए प्रसंगानुकूल है उसको इस तरह से प्रेरणा भी मिलती है कहानियां कहकर करके, जैसे सैनिक लोग जाते हैं तो उनको तरह तरह की कथाएं सुनाई जाती हैं कि देखो एक वीर वो हुआ था उसने ये किया था उसने ये किया था तो वो व्यक्ति रंगता है वैसे उसका मन वैसा विचारों से रंगता है अनुकूल बनता है उस कार्य के लिए उत्साह बना रहता है तो इसके लिए ये सारी चीजें की जाती हैं तो हमें अभी नहीं पता लेकिन जब उल्लेख है तो वहां हमारे सामने प्रचलन में नहीं आती है शतवत ब्राह्मण पढ़ता कौन है इसलिए सुनने में नहीं आई लेकिन मनोरंजन का स्थान तो है और निरुक्त के अंतर्गत भी ये बातें आती हैं कि जो उपदेश है वो तो कथाओं के माध्यम से किया जाता है वो रुचिकर होता है एक होता है सीधा सीधा सिद्धांत का कथन वो सबको पसंद नहीं आएगा सामान्य जनता को नहीं आएगा इसलिए समाज में इतनी कथाएं होती रहती हैं ये कथा वो कथा वो कथाएं कथाएं चलती रहती हैं और उसमें बड़े आनंद लेते रहते हैं उपदेश भी आता रहता है थोड़ा थोड़ा उनको वही अच्छा लगता है और कुछ को वो अच्छा नहीं लगेगा जो गंभीर हैं लेकिन गंभीर जो प्रवचन होते हैं उसमें वो लोग नहीं बैठेंगे उनको पसंद नहीं आएगा बहुत भारी पड़ जाता है उनको तो ठीक है ऐसा विधान है इसमें किया गया उचित है आपत्ति नहीं, इसके नहीं। है इसके अंदर ठीक है तो आज का पाठ यहीं रखते हैं प्रणाम सभी को साधार विवाद ओम शाम रोहित जी ये